भारतीय व्याख्यान कलकत्ता अभिनंदन का उत्तर स्वामी जी ने इसका निम्नलिखित उत्तर दिया स्वामी जी का भाषण मनुष्य अपनी व्यक्ति चेतना को सार्वभौम चेतना में लीन कर देना चाहता है वह जगत प्रपंच का कुल संबंध छोड़ देना चाहता है वह अपने समस्त संबंधों की माया काट कर संसार से दूर भाग जाना चाहता है वह संपूर्ण दैहिक पुराने संस्कारों को छोड़ने की चेष्टा करता है यहाँ तक कि वह एक देहधारी मनुष्य है इसे भी भूलने का भरसक प्रयत्न करता है परंतु अपने अंतर के अंतर में सदा ही एक मृदु स्फुट ध्वनि उसे सुनाई पड़ती है उसके कानों में सदा ही एक स्वर बजता रहता है न जाने कौन दिन रात उसके कानों में मधुर स्वर से कहता रहता है पूर्व में हो या पश्चिम में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गापि गरीयसी भारत साम्राज्य की राजधानी के अधिवासियों तुम्हारे पास में सन्यासी के रूप में नहीं धन प्रचारक की हैसियत से भी नहीं बल्कि पहले की तरह कलकत्ते के उसी बालक के रूप में बातचीत करने के लिए आया हुआ हूँ हाँ मेरी इच्छा होती है कि आज इस नगर के रास्ते की धूल पर बैठ बालक की तरह सरल अंतकरण से तुमसे अपने मन की सब बातें खोल कर कहूँ तुम लोगों ने मुझे अनुपम शब्द भाई से संबोधित किया है इसके लिए तुम्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ तुम भी मेरे भाई हो पश्चिमी देशों से लौटने के कुछ ही समय पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे पूछा था स्वामी जी चार वर्ष तक विलास की लीलाभूमि गौरवशाली महाशक्तिमान पश्चिमी भूमि पर भ्रमण कर चुकने पर आपकी मातृभूमि अब आपको कैसी लगेगी मैं बस यही कह सका पश्चिम में आने से पहले भारत को मैं प्यार ही करता था अब तो भारत की धूल भी मेरे लिए पवित्र है भारत की हवा अब मेरे लिए पावन है भारत अब मेरे लिए तीर्थ है कलकत्ता वासियों मेरे भाइयों तुम लोगों ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है उसके लिए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ अथवा तुम्हें धन्यवाद ही क्या दूं क्योंकि तुम मेरे भाई हो तुमने भाई का एक हिंदू भाई का ही कर्तव्य निभाया है क्योंकि ऐसा पारिवारिक बंधन ऐसा संबंध ऐसा प्रेम हमारी मातृभूमि की सीमा के बाहर और कहीं नहीं है शिकागो की धर्म महासभा निस्संदेह एक विराट समारोह थी भारत के कितने ही नगरों से हम लोगों ने इस सभा के आयोजक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 यही अमेरिकी जाति का चरित्र है और हम इसे खूब पसंद करते हैं मेरे प्रति उन्होंने जो अनुकम्पा दिखलाई उनका वर्णन नहीं हो सकता मेरे साथ उन्होंने कैसा अपूर्व स्नेहपूर्ण व्यवहार किया उसे प्रकट करने में मुझे कई वर्ष लग जाएंगे इसी तरह अटलांटिक महासागर के दूसरे पार रहने वाली अंग्रेज जाति को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए ब्रिटिश भूमि पर अंग्रेजों के प्रति मुझसे अधिक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 यहाँ ऐसा कोई न होगा जो मुझसे ज़्यादा अंग्रेजों को प्यार करता हो उनके संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और साथ ही हमें उनके साथ रहना भी होगा हमारे राष्ट्रीय दर्शन शास्त्र वेदांत ने जिस तरह संपूर्ण दुख को अज्ञान प्रसूत कहकर सिद्धांत स्थिर किया है उसी तरह अंग्रेज और हमारे बीच का विरोध भाव भी प्रायः अज्ञान जन्य है यही समझना चाहिए ना हम उन्हें जानते हैं न वे हमें दुर्भाग्य से पश्चिमी देश वालों की धारणा में आध्यात्मिकता यहाँ तक कि नैतिकता भी सांसारिक उन्नति के साथ चिरसंश्लिष्ट है और जब कभी कोई अंग्रेज या कोई दूसरे पश्चिमी महाशय भारत आते हैं और यहाँ दुख और दारिद्र्य का आबाध राज्य देखते हैं तो वे तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस देश में धर्म नहीं टिक सकता नैतिकता नहीं टिक सकती उनका अपना अनुभव निसंदेह सत्य है यूरोप के निष्ठुर जलवायु और दूसरे अनेक कारणों से वहां दारिद्र और पाप एक जगह रहते देखे जाते हैं परंतु भारत में ऐसा नहीं है मेरा अनुभव है कि भारत में जो जितना निर्धन है वह उतना ही अधिक साधु है परंतु इसको जानने के लिए समय की जरूरत है भारत के राष्ट्रीय जीवन का यह रहस्य समझने के लिए कितने विदेशी दीर्घकाल तक भारत में रहकर प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हैं इस राष्ट्र के चरित्र का धैर्य के साथ अध्ययन करें और समझें ऐसे मनुष्य थोड़े ही हैं यही केवल यही ऐसी जाति का वास है जिसके निकट गरीबी का मतलब अपराध और पाप नहीं है यही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ न केवल गरीबी का मतलब अपराध नहीं लगाया जाता बल्कि उसे यहाँ बड़ा ऊंचा आसन दिया जाता है यहाँ निर्धन सन्यासी के वेश को ही सबसे ऊंचा स्थान मिलता है इसी तरह हमें भी पश्चिमी सामाजिक रीति रिवाजों का अध्ययन बड़े धैर्य के साथ करना होगा उनके संबंध में एकायुक्त कोई उन्मत्त धारणा बना लेना ठीक नहीं होगा उनके स्त्री पुरुषों का आपस में हेलमेल और उनके आचार व्यवहार सब एक खास अर्थ रखते हैं सब में एक पहलू अच्छा भी होता है तुम्हें केवल यत्नपूर्वक धैर्य के साथ उसका अध्ययन करना होगा मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं कि हमें उनके आचार व्यवहारों का अनुकरण करना अथवा वे हमारे आचारों का अनुकरण करें सभी जातियों के आचार व्यवहार शताब्दियों के मंद गति से होने वाले क्रम विकास के फलस्वरूप है और सभी में एक गंभीर अर्थ रहता है इसलिए ना हमें उनके आचार व्यवहारों का उपहास करना चाहिए और ना उन्हें हमारे आचार व्यवहारों का मैं इस सभा के समक्ष एक और बात कहना चाहता हूं अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में, में मेरा काम अधिक संतोषजनक हुआ है निर्भीक साहसी एवं अध्यवसायी अंग्रेज जाति के मस्तिष्क में यदि किसी तरह एक बार कोई भाव संचारित कर दिया जा सके यद्यपि उसकी खोपड़ी दूसरी जातियों के अपेक्षा स्थूल है उसमें कोई भाव सहज ही नहीं समाता तो फिर वह वहीं दृढ़ हो जाता है कभी बाहर नहीं निकलता उस जाति की असीम व्यवहारिकता और शक्ति के कारण बीज रूप से समाए हुए उस भाव से अंकुर का उद्गम होता है और बहुत शीघ्र फल देता है ऐसा किसी दूसरे देश में नहीं है इस जाति की जैसी असीम व्यवहारिकता और जीवन शक्ति है वैसी तुम अन्य किसी जाति में न देखोगे इस जाति में कल्पना कम है और कर्मण्यता अधिक और कौन जान सकता है कि इस अंग्रेज जाति के भावों का मूल स्रोत कहाँ है उसके हृदय के गहन प्रदेश में कौन समझ सकता है कितनी कल्पनाएं और भाव भावोच्छ्वास छिपे हुए हैं वह वीरों की जाति है वे यथार्थ छत्री हैं भाव छिपाना उन्हें कभी प्रकट न करना उनकी शिक्षा है बचपन से ही उन्हें यही शिक्षा मिली है बहुत कम अंग्रेज देखने को मिलेंगे जिन्होंने कभी अपने हृदय का भाव प्रकट किया होगा पुरुषों की बात ही क्या अंग्रेज स्त्रियां भी कभी हृदय के उच्छ्वास को जाहिर नहीं होने देती मैंने अंग्रेज महिलाओं को ऐसे भी कार्य करते हुए देखा है जिन्हें करने में अत्यंत साहसी बंगाली भी लड़खड़ा जाएंगे किंतु बहादुर के इस ठाठब बाट के साथ ही इस क्षत्रियोचित कवच के भीतर अंग्रेज हृदय की भावनाओं का गंभीर प्रस्रमण छिपा हुआ है यदि एक बार भी अंग्रेजों के साथ तुम्हारी घनिष्ठता हो जाए यदि उनके साथ तुम घुल मिल गए यदि उनसे एक बार भी अपने सम्मुख उनके हृदय की बात व्यक्त करवा सके तो वे तुम्हारे परम मित्र हो जाएंगे सदा के लिए तुम्हारे दास हो जाएंगे इसलिए मेरी राय में दूसरे स्थानों की अपेक्षा इंग्लैंड में मेरा प्रचार कार्य अधिक संतोषजनक हुआ है मेरा दृढ़ विश्वास है कि अगर कल मेरी शरीर छूट जाए तो मेरा प्रचार कार्य इंग्लैंड में अक्षुण रहेगा और क्रमशः विस्तृत होता जाएगा भाइयों तुम लोगों ने मेरे हृदय के एक दूसरे तार सबसे अधिक कोमल तार का स्पर्श किया है वह मेरे गुरुदेव मेरे आचार्य मेरे जीवनादर्श मेरे इष्ट मेरे प्राणों के देवता श्री रामकृष्ण देव का उल्लेख यदि मनुषा वाचा कर्मणा मैंने कोई सत्कार किया हो यदि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली हो जिससे संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ भला हुआ हो तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव नहीं वह उनका है परंतु यदि मेरी जिहवा ने कभी अभिशाप की वर्षा की हो यदि मुझसे कभी किसी के प्रति घृणा का भाव निकला हो तो वे मेरे हैं उनके नहीं जो कुछ दुर्बल है वह सब मेरा है पर जो कुछ भी जीवन प्रद है बल प्रद है पवित्र है वह सब उन्हीं की शक्ति का खेल है उन्हीं की वाणी है और वे स्वयं हैं मित्रों यह सत्य है कि संसार अभी तक उन महापुरुष से परिचित नहीं हुआ हम लोग संसार के इतिहास में स्वस्थ महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं इसमें उनके शिष्यों के लेखन एवं कार्य संचालन का हाथ रहा है हजारों वर्ष तक लगातार उन लोगों ने उस प्राचीन महापुरुषों के जीवन चरितों को काट छाट कर संवारा है परंतु इतने पर भी जो जीवन मैंने अपनी आँखों देखा है जिसके छाया में मैं रह चुका हूँ जिनके चरणों में मैं बैठकर मैंने सब सीखा है उन श्री राम कृष्ण देव का जीवन जैसा उज्जवल और मेहमान्वित है वैसा मेरे विचार में और किसी महापुरुष का नहीं भाइयों तुम सभी गीता की वह प्रसिद्ध वाणी जानते हो यदा यदा ही धर्म से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्म्य हम परित्रणा साधूना विनाशा च दुष्कृता धर्म संस्थापनाथा युगे युगे जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ साधुओं का परित्राण करने असाधुओं का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विभिन्न युगों में मैं आया करता हूँ इसके साथ एक और बात तुम्हें समझनी होगी वह यह कि आज ऐसी ही वस्तु हमारे सामने मौजूद है इस तरह की एक आध्यात्मिकता की बाढ़ के प्रबल वेग से आने के पहले समाज में कुछ छोटी छोटी तरंगे उठती डिग पड़ती हैं इन्हीं में से एक अज्ञात अनजान अकल्पित तरंग आती है क्रमशः प्रबल होती जाती है दूसरी छोटी छोटी तरंगों को मानो निकल वह अपने में मिला लेती है और इस तरह अत्यंत विपुलाकार और प्रबल होकर वह एक बहुत बड़ी बाढ़ के रूप में समाज पर वेग से गिरती है कि कोई उसकी गति को रोक नहीं सकता इस समय भी वैसा ही हो रहा है यदि तुम्हारे पास आँखें हैं तो तुम उसे अवश्य देखोगे यदि तुम्हारा हृदय द्वार खुला है तो तुम उसको अवश्य ग्रहण करोगे यदि तुम में सत्य सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति है तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे अंधा बिल्कुल अंधा है वह जो समय के चिन्ह नहीं देख रहा है नहीं समझ रहा है क्या तुम नहीं देखते हो वह निर्धन ब्राह्मण बालक जो एक दूर गांव में जिसके बारे में तुम में से बहुत कम ही लोगों ने सुना होगा जन्मा था इस समय संपूर्ण संसार में पूजा जा रहा है और उसे वे पूछते हैं जो शताब्दियों से मूर्ति पूजा के विरोध में आवाज़ उठाए आए हैं यह किसकी शक्ति है यह तुम्हारी शक्ति है या मेरी नहीं यह और किसी की शक्ति नहीं जो शक्ति यहाँ श्री रामकृष्ण के रूप में आविर्भूत हुई थी यह वही शक्ति है और मैं तुम साधु महापुरुष यहाँ तक कि अवतार और सम्पूर्ण ब्रह्मांड भी उसी न्यूनाधिक रूप में पुंजीभूत शक्ति की लीला लीला मात्र है इस समय हम लोग उस महाशक्ति की लीला का आरंभ मात्र देख रहे हैं वर्तमान युग का अंत होने के पहले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक आश्चर्यमयी लीलाएं देख पाओगे भारत के पुनरुत्थान के लिए इस शक्ति का आविर्भाव ठीक ही समय पर हुआ है क्योंकि जो मूल जीवनी शक्ति भारत को सदा स्फूर्ति प्रदान करेगी उसकी बात कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं